कवितावली उत्तराखंड कली वर्णन जागी सुको काम को राजा रंकर और विरागी भूरिभागी अभागी जीव जगत प्रभाव कलिपाम को तुलसी कबंध कैसो धाई बो विचारु अंध जगत सोच परिणाम को को सोई राम राम के सने है की है के है समाधि सुख जी नाम को। इस संसार में न तो हम जागते हैं न सोते हैं जीवन को व्यर्थ खो रहे हैं दुख और रोग के कारण रोते हैं और काम क्रोध का क्लेश मानसिक व्यथा सहते हैं राजा रंग, रागी विरागी और महाभाग्यवान तथा अभागी सभी जी जल रहे हैं कुटिल कलयुग का ऐसा ही प्रभाव है गोसाई जी अपने लिए कहते हैं कि अरे अंधे विचार कर इस जगत में जितने धंधे दिखाई देते हैं वे सब कबंध बिना सिर वाली ढुंड की दौड़ के समान है जिनका अंत चिंता भी है श्री राम प्रेम की समाधि का जो सुख है वही सोना है और जिहवा फली भाति राम नाम जपे यही जागना है भरन धर्म गय आश्रम निवास त्यजो त्रासन चकित सो परावनो परोसो है कर्म उपासना कुपासना विनाश्यो ज्ञान वचन विराग वेश जगत भरोसो है गोरख जगा भगत भगा निगम को भरोसो को भरोसो है इस कुछ समय में वर्ण धर्म चला गया ब्रह्मचर्यादि आश्रमों ने अपना स्थान छोड़ दिया अधर्म के त्रास से चकित होकर भग पड़ी हुई है कर्म उपासना और ज्ञान को को कुवासना विषय भोग की ने ने कर दिया है है वचन मात्र के वैराग्य और जगत ठग सा लिया गोरख ने योग क्या जगाया लोगों को भक्ति से विमुख कर दिया और वेद की आज्ञा ने खेल ही में संसार को ठग सा लिया है गुसाई जी कहते हैं कि जिसे शरीर मन और वचन से स्वाभाविक ही राम नाम का भरोसा है उसी के संबंध में भरोसा होता है कि वह संसार से जाएगा वेद पुराण कोट कुचाल चली है काल कराल राम समाज बड़ो चली है वर्ण विभाग आश्रम धर्म दुनि दुख दरिद्र दो है स्वारथ को परमार्थ को कलिराम को नाम प्रताप वली है वेद पुराण रूप समार्ग को त्याग कर तरह तरह की कुचालें और करोड़ों को मार्ग चल गए हैं समय बड़ा कठिन है राजा दया है राज समाज मंत्री कर्मचारी बड़ा ही खली है वर्ण विभाग नहीं रहा ना आश्रम धर्म ही रहा है और संसार को दुख दोष और दरिद्रता ने दलित कर दिया है ऐसे घोर कलकाल में स्वार्थ और परमार्थ के लिए राम नाम का प्रताप ही बलवान है ना मिट भव संकट दुर्घट है तप तीरथ जन्म अनेक अटो कलमेरा ज्ञान कहु सब लागत फोकट झूठ जटो नट जो जन पेट कु चेटक कह तुलसी जो सदा सुख चाहिए इस संसार का संकट मिट नहीं सकता क्योंकि तब तो कठिन है और तीर्थ में तीर्थों में अनेक जन्मों तक विचरते रहो किंतु कलयुग में न कहीं वैराग्य है न ज्ञान है सब सारहीन और अशक्त पूरी प्रतीत होता है नट की भांति अपने पेट रूपी कुत्सित पेटारे से करोड़ों इंद्रजाल के कौतुक का ठाठ मत ठटो गोसाई जी कहते हैं कि जो सदा सुख चाहते हो तो जीवा से रात दिन राम नाम रिहो दम दुर्गम दान सदीन को करपति रथ साधन विराग गिरागस हो नहीं दृढ़ता धन को कलिकाल कराल में राम कृपाल यह अवलंब बड़ो मन को ये अधिन है है दान दया यज्ञ कर्म और उत्तम धर्म सब धन के अधीन तप तीर्थ और योग साधन वैराग्य से होते हैं किंतु मन की दृढ़ता तनिक भी नहीं है इस कराल कलकाल में राम कृपालु है यही मन के लिए बड़ा अवलंब है गोसाई जी कहते हैं कि सब लोग सब प्रकार के संयमों से रहित हैं भक्तों को सदैव एक राम नाम का ही आधार है मोहन दी राम कथा बरनीन कथा प्रहलादू की अब जोर जरा जरी गात गयन गलान कुमान नमू की ठीक दलई दई तुलसी अवलंब बड़ी वरिया खर दुकी मनुष्य के सुंदर देह पाकर भी मोहरूपी नदी को पार करने के लिए भक्ति रूपी नौका प्राप्त नहीं की और न कोई उत्तम करने की श्री राम कथा को भली भांत नहीं गाया और न प्रहलाद तथा ध्रुव जैसे भक्तों की कथा सुनी अब भरपूर वृद्धावस्था के कारण शरीर जर्जर हो गया है तथापि मंडे ग्लानि मानकर अपनी कुटेर नहीं छोड़ी इससे तुलसी ने अच्छी तरह विचार कर यह निश्चय कर लिया है कि राम इन दो अक्षरों का ही हृदय में बड़ा अवलंब है राम नाम महिमा राम बिहाई मरा जते बिगरी सुधरी कभी को किल की नाम हिते गज की गिका की अजामिल की चली गये चले चुकी नाम प्रताप बढ़े रही पति की बधू भलो अजहू तुलसी जहि प्रीति प्रतीत आखर दू की सीधा राम नाम त्याग कर उल्टा मरा मरा जपने से कवि कोकिल श्री जी की बिगड़ी सुधर गई राम नाम से ही गज की और गणिका की बन गई और अजामिल का धोखा भी चला गया राम नाम ही के प्रताप से बड़े में अर्थात दुर्योधन की सभा में द्रौपदी की लाज लाजे की चोट रह गोसाई जी कहते हैं कि जिसको राम इन दोनों अक्षरों में प्रीति और प्रतीति है उसका अब भी भला ही है नाम अजामिल से खल तारन तारन बारन बार बधु को नाम हरे प्रहलाद प्रहलादाद पिता भय सागर सुको नाम सुप्रीत प्रतिहित बिहीन गिल्यो कलिकाल कराल नुको राखी है राम सुजा सु है तुलसी हु आकर दू को राम नाम अजामिल जैसे खलों को भी तारने वाला है गज और वेश्या का भी निस्तार करने वाला है नाम ही ने प्रहलाद के विषाद का नाश किया और उनके पिता हिरण्यकश्यपुर से होने वाले भय और श्वासतरूपी समुद्र को सुखा दिया राम नाम में जिसकी प्रीति और प्रतीत नहीं है उसको कराल कलिकाल निगल जाने में कभी नहीं चूका अर्थात निगल ही गया गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसके हृदय में रा और माँ इन दो अक्षरों का बल उलसता है उसकी रक्षा श्री राम जी करेंगे जीव जहान में जायु जहां सुतहा तुलसी तिहु दाह दहो है दोष न काो अपनो सपन हुखले हो है राम के नाम दे न सो रसना ही कहो है किो न कछु करिबो न कछु कहिबो न कछु मरिबो रहो है तुलसीदास जी कहते हैं संसार में जीव जहाँ भी उत्पन्न होता है वही तीनों तापों से जलता रहता तापों से जलता रहता है इसमें किसी का दोष नहीं है सब अपने ही किए का फल है इसी से उसे स्वप्न में भी लेस मात्र सुख नहीं मिलता राम नाम के प्रभाव से जो कुछ होना हो सो भले ही हो किंतु उस नाम को भी मैं हृदय से नहीं लेता केवल जिह से ही कहता हूँ इसके अतिरिक्त मैंने आज तक न तो कुछ किया है न कुछ करना है और न कुछ कहना ही है अब तो केवल मरना ही बाकी है जी जे न आपन न आपन हो को को मेरे राम आइस जम, जम कर सब भात तुम्हारी सो तुम ही देर बाह बसा ये पै तुलसी घर ब्याारे अजामिल खेरे मेरे पास जीवित रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं है न तो कोई अपना गांव है और न देवलोक में जाने का ही कोई सामान है मैंने राम नाम रटा है इसलिए यमलोक भी कैसे जा सकता हूँ ऐसे दशा में कौन यमदूत मेरे समीप आ सकता है आपकी कसम अब तो सब प्रकार से मैं आपका ही हूँ और बलिहारी जाऊँ आप ही का मैंने आश्रय ढूँढा है अतः अब आप अपने भुजा रूप पताका के रूप नीचे ब्याघ और अजामिल के खेड़े में ही तुलसीदास का भी घर बसा दीजिए